प्रेरणा जगत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है किशोर बच्चों हेतु नैतिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रेरणा जगत इस शंखला में अब सुनिये कारिक्रम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाक्रिश्णन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाक्रिश्णन का जन्म पांच सितंबर सन अठारे सो अठासी को तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई के चित्तूर जिले के तिरुत्तनी गाउं में हुआ था। उनके पूर्वज चेन्नई से लगभग धाई सो किलोमीटर दूर पूर्व तटिये खुशेत्र के गाउं सरुपल्ली से आय थे। पिता का नाम वीर सोमया था, वे तहसीलदार थे और मा का नाम सीतम्मा, वे अत्यंत धर्म परायन महिला थी। सोमया दंपति की दूसरी संतान थे डॉक्टर S. राधा क्विश्नन। परिवार में संस्कृत का ग्यान सभी को था। आध्यात्म और संस्कृति ने उन्हें बचपन से ही प्रभावित किया डॉ राधाकृष्णन का बचपन तिरुत्तनी में बीता उनकी पढ़ाई तिरुत्तनी में हुई जहां उन्होंने प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी तेलुगु गणित भूगोल और इतिहास की शिक्षा पाई फिर वहीं तिरुत्तनी में ही हेंसबर्ग इवेंजेलिकल ल्यूथरन मिशन स्कूल से मिडिल तक की शिक्षा प्राप्त की वे अत्यंत कुशाग्र बुद्धि थे और उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी 1903 में मद्रास विश्वविद्यालय से उन्होंने सम्मान सहित हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की 1903 में ही उनका विवाह हुआ शिव का भम्मा से उन्होंने एक गृहस्थी का भार संभाल लिया और श्री राधा कृष्णन की पढ़ाई जारी रही अब राधा कृष्णन बीए करने के लिए मदरास क्रिश्चन कॉलेज में दाखिल हुए बीए तक की पढ़ाई उन्होंने लगातार प्रथम श्रेडी में उत्तीन की और उन्हें छात्र वृत्ती मिलती रही राधा कृष्णन को किताबों से बहुत लगाव था वे वक्त मिलते ही पाठ्यक्रम के अतिरित अन्य अच्छी-अच्छी किताबे भी पढ़ते। इस बीच स्वामी विवेका नंद ने युवाओं और छात्रों से देश भक्ती और आत्म सम्मान जगाने की अपील की थी। और स्वामी विवेका नंद का उन पर बहुत असर हुआ। स्वभाव से संकोची और एकांत प्रिय होने के कारण राधा कृष्णन के जीवन के शुरुआती वर्ष एकाकी रहे वे अपना अधिकांश समय अध्ययन में गुजारते उन्होंने वेद और वेदांतों का दर्शन शास्त्र का अध्ययन कम उम्र में ही आरंभ कर दिया जीवन में सादगी उन्हें बहुत पसंद थी मदरास कृष्चियन कॉलेज में राधा कृष्णन ने बहुत अलग तरह का समय गुजारा अभी वे दर्शन शास्त्र में एमए करके निकले ही थे कि उन्हें दर्शन शास्त्र के अध्यापक की नौकरी मिल गई राधा कृष्णन का परिवार बड़ा था इसलिए खर्च चलना मुश्किल हो रहा था पिता रिटायर हो चुके थे राधा कृष्णन ने घर-घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और चुनौतियों का सामना किया 1909 में उनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई वेदांत में आचरण 1912 में उन्होंने मनोविज्ञान के तत्व नामक पुस्तक की रचना की इस बीच बेहतर नौकरी की तलाश जारी रही और उन्हें नौकरी मिली मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में यहां उन्होंने 5 साल तक पढ़ाया डॉक्टर राधाकृष्णन की पढ़ाने की शैली बहुत आकर्षक थी सिर्फ दर्शनशास्त्र ही नहीं बल्कि दूसरे विभागों तक उनकी प्रसिद्धि पहुंची और 5 साल में डॉक्टर राधाकृष्णन छात्रों के चहेते अध्यापक बन गए स्वामी विवेकानंद उनके प्रेरणा स्रोत थे वे रविंद्रनाथ ठाकुर से भी अत्यंत प्रभावित थे उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर की रचनाओं का गहराई से अध्ययन किया और उनकी टैगोर दर्शन पुस्तक प्रकाशित हुई जिसकी प्रशंसा स्वयं कवि वर रविंद्रनाथ ठाकुर ने की मद्रास के बाद उनकी अगली नियुक्ति मैसूर में हुई मैसूर में डॉ राधाकृष्णन दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए मैसूर में पढ़ाते हुए डॉ एस राधाकृष्णन को बड़ा संतोष मिला यहां उन्होंने खूब पढ़ा और कई लेख लिखे विदेश से छपने वाली कई पत्रिकाओं में उनके लेख छपने लगे दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने अपने कड़े परिश्रम के बल पर जगह बनाई गले तक बंध हुने वाला घुटनों तक पहुचता कोट एक काले बॉडर वाली सफेद धोती काली चपले और पगड़ी यही वेशभूशा उन्होंने सदा धारण की कि इसो 21 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में वे दर्शन शास्त्र विभाग के उपाध्यक्ष बने उस समय उनकी पुस्तक समकालीन दर्शन में धर्म का प्रभुत्व देश विदेश में अत्यंत चर्चित हो रही थी भाषा और विषय वस्तु की गहनता से लोग प्रभावित हो रहे थे डॉ एस राधाकृष्णन ने अब सभलता की सीड़िया चढ़ना शुरू कर दिया। अभी वे 35 साल के ही थे कि सर ए मुखरजी ने उन्हें जॉर्ज पंचम की चेर आफ फिलोसफी पर बैठा कर सम्मानित किया। डॉक्टर एस राधाकिश्णन को कलकत्ता में भी बहुत स्ने बहुत प्यार मिला। यही रहकर उन्होंने भारतिय दर्शन पर दो हिस्सों में पुस्तके लिखी और अमरीका इंग्लेंड की यात्राएं की। जल्दी उन्हें नाई धुट की उपाधी से सम्मानित किया � किसी भी भारतीय के लिए यह गर्व का विषय होगा कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उस समय सम्मान दिया गया विश्व स्तर पर किसी भी एशियाई को मिलने वाला वह पहला सम्मान था डॉ राधाकृष्णन सदा अध्ययन अध्यापन से जुड़े रहे उन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया और इसे महात्मा गांधी को समर्पित किया वे बहुत अच्छे वक्ता थे उनके भाषण अत्यंत प्रभावशाली होते थे डॉ राधाकृष्णन के भाषणों व्याख्यानों ने देश विदेश में श्रोताओं के मन पर गहरी छाप छोड़ी 1931 में वे आन्ध्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने उनकी पुस्तक गौतम बुद्ध अत्यंत चर्चित रही ऑक्सफोर्ड में रहते हुए उन्होंने देश विदेश के महान विचारकों को महात्मा गांधी पर लेख लिखने के लिए आमंत्रित किया जिनका संकलन महात्मा गांधी नामक पुस्तक में किया इस पुस्तक को उन्होंने गांधी जी के 70वें जन्मदिन पर भेंट किया महामना मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बने अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की उन्हें धर्मशास्त्र पुराण उपनिषदों की गहरी जानकारी थी शिक्षा के क्षेत्र में देश विदेश में उनकी ख्याति फैल चुकी थी डॉ राधाकृष्णन की गिनती विश्व के प्रमुख दार्शनिकों और शिक्षाविदों में हुई ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में राधाकृष्णन मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की गई स्वतंत्रता के बाद 1952 में उन्हें उपराष्ट्रपति चुना गया 1954 में उन्हें उनकी विद्वता और निस्वार्थ सेवा के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया 1952 से 1962 तक यानी पूरे 10 वर्षों तक वे उपराष्ट्रपति रहे तेरह मई 1962 में वे देश के राष्ट्रपती बने उनके राष्ट्रपती बनने पर तत कालीन राष्ट्रकवी मैथली शरण गुप्त ने सनेह पून संदेश भेजा राधा कृष्णन राष्ट्रपती तुम हो आज अनन्ने जिनके दर्शन से हुई राजनीत भी धन्ने। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण गोष्ठियों और समारोहों की अध्यक्षता की अनेक देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए देश के लिए यह सुखद अनुभव था कि एक अध्यापक देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए राष्ट्रपति पद पर भी वे 10 वर्षों तक रहे फिर वे वापस अपने घर आए वे कुछ अस्वस्थ रहने लगे, 17 मई 1975 को देश के महान चिंतक और शिक्षवेत मनीशी डॉक्टर S. राधाकृष्णन इस संसार को छोड़ कर चली गई। 40 से भी अधिक पुस्तकों के लेखक अनेक भाषणों के रचयिता अध्यापक डॉ राधाकृष्णन ने कहा था एक पुरुष को शिक्षित कर हम केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं जबकि एक महिला को शिक्षित कर हम पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं उनका मानना था कि राष्ट्र के निर्माण और विकास के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है उनकी पुस्तक मेरी आत्मकथा उनके जीवन का सार है डॉ एस राधाकृष्णन के विषय में नेहरू जी ने कहा था उन्होंने विभिन्न रूपों में देश की सेवा की लेकिन इन सब के बावजूद वे सबसे पहले एक महान अध्यापक हैं जिनसे हम लोगों ने कुछ ही नहीं बहुत कुछ सीखा है और भविष्य में भी बहुत कुछ सीखते रहेंगे 1962 में जब वे राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए तो उनके मित्रों और परिजनों ने उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगी इस पर उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा कि मेरा यह सौभाग्य होगा कि मेरा जन्मदिन मनाने के स्थान पर आप इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। तभी से पूरे देश में डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन का जन्व दिन पांच सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाय जाता है। वास्तव में वे सच्चे अर्थों में एक शिक्षक थे। उनकी जीवन यात्रा, युगों युगों तक हमें परिश्रम, सादगी और चिंतन की प्रेड़ां देती रहेगी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विशेष संयोजन डॉ माधवी कुमार कार्यक्रम परामर्श प्रभुदयाल खट्टर आलेख सईद मोहम्मद इरफान वाचन स्वर अवधेश आर्य और सुनीता चौहान ध्वनि अंकन दीपक पांडे और चंदन सिंह तकनीकी निर्देशन पुष्पलता निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना हरिमर्दन